ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है उर्दू के मशहूर शायर नजीर अकबराबादी की रचना बंजारा नामा टुक हवा को छोड़ मिया मत देश विदेश फिरे मारा कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजाकर कर नकारा क्या बगिया भैंसा बैल शतुर क्या गौने पल्ला सर भारा क्या गेहूं चावल मोठ मटर क्या आग धुआ और अंगारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा घर तू है लखी बंजारा और खेप भी तेरी भारी है ऐल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है क्या शक्कर, शक्कर मिसरी कंदगरी क्या सांभर मीठा खारी है क्या दाख, दाख मनक का सौंठ मिर्च क्या केसर सुपारी है सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब, जब लात चलेगा चले बंजारा तू बगिया लादे, लादे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा कजाक अजल का रास्ते में जब भाला मार गिराएगा धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा जब चलते चलते रस्ते में वह गौन तेरी रह जाएगी एक बगिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पाएगी यहाँ खेत जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जाएगी घी पुत जमायी बेटा क्या बंजारिन पास न आएगी सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा यहां भरे जो जाता है यहाँ खेप मिया मत गिन अपनी अब कोई घड़ी पल में यह खेप बदन की है कफनी क्या थाल कटोरी चांदी के क्या पीतल की डिबिया ढकनी क्या बर्तन सोने चांदी के क्या मिट्टी की हंडिया चपनी सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब, जब ला चलेगा बंजारा यह धूम धड़क का साथ लिए क्यों फिरता, फिरता है जंगल जंगल, जंगल। एक, दिन एक दिन का साथ न जाएगा मौकूफ हुआ जब, जब अन्न और जल घर बार अटारी चौपारी, चौपारी क्या खासा नैन सुख और मलमल -मल। मल -मल� क्या, क्या चलमन पर्दे, पर्दे फर्श नए क्या, क्या लाल पलंग, पलंग और रंग महल सब ठाट पड़ा रह जब लाद चलेगा बंजारा कुछ, कुछ काम न आएगा तेरे यह लालो जमर्रुद सीमो जर जब पूंजी पाट में बिखरेगी हर आन बनेगी जान ऊपर नौबत न कार निशा दौलत हसमत फौजे लश्कर क्या मसनद तकिया मकाम, क्या चौकी कुर्सी छतर सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बन जा क्यों जी पर बोझ उठाता है इन गौनों भारी भारी के जब मौत का डेरा आन पड़ा फिर दूने हैं व्यापारी के, क्या साज जर वर, क्या साज जड़ाऊ गोटे थान किनारी के क्या घोड़े जिन सुनहरी के क्या हाथी लाल अंबारी के सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा मगरूर न हो तलवारों पर मत भूल भरोसे ढालों के सब पत्ता तोड़ के भागेंगे मुह देख अजल के भालों के क्या डिब्बे मोती हीरों के क्या ढेर खजाने मालों के क्या बुकचे ताश मुसज्जर के क्या तख्ते दुशालों के सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा क्या सख्त मकाम बनवाता है खम्भ तेरे तन का है पोला तू ऊंचे कोट उठाता है वहाँ गोर कढे ने मुंह खोला क्या रैनी खदक रंद पड़े क्या बुर्ज कंगूरा अनमोला गढ़ कोट रहकला तोप किला क्या शीशा दारू और गोला सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा हर आन नफे और टोगे में क्यों मरता फिरता है बन बन टुक ग दिल में सोच जरा है साथ लगा तेरे दुश्मन क्या लॉन्डी बांदी दाई दीदा क्या बंदा चेला नेक चलन, चलन क्या मस्जिद मंदिर ताल कुआ क्या खेती बाड़ी फूल चमन, चमन सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा जब मर्ग फिरा कर चाब को यह बैल बदन का हाकेगा कोई ताज समेटेगा तेरा कोई कौन सिय और टाकेगा हो ढेर अकेला जंगल में तू खाक लह उस जंगल में फिर आह नजर एक दिन का आन्न झाकेगा सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाल चलेगा बंजारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा जब बंजारा